को बेदारण्यकोपनिषद भाष्यार्थ भाष्यापंचम अध्याय ब्राह्मण एक पूर्ण ब्रह्म और उससे उत्पन्न होने वाला पूर्ण कार्य पूर्ण मद अध्याय आरभ्य अध्यायचतुन साक्षाद साक्षापरोक्षा ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरो सर्वातरो तो निधिशनायाद ने व्यपदेश निर्धारित यदिज्ञान कवलमृत साधनम सेवा सोपाधिकब्द्यवहार विषयापन्न से पुराता कर्मभर प्रकृष्टाभ्युदय साधनाली क्रम मुक्तिभाजी चाँगी वक्तव्या पर सदर्भ सर्वोपासनाशेष नोंकारो दम दानम दयामीता अब अप इत्यादि खिलकांड कथित विषय से अवशिष्ट विषय को खिल कहते हैं अतः खिलकांड का अर्थ परिशिष्ट प्रकरण होना चाहिए आरंभ किया जाता है चार अध्यायों के द्वारा जिस साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म तथा निरपाधिक क्षुधादि से रहित और नेति नेति इस प्रकार संकेत किए जाने योग्य आत्मा का निश्चय किया गया है तथा जिसका भली भांति ज्ञान हो जाना ही एकमात्र आत्मत्व का साधन है शब्दार्थादि शब्दार्थादि व्यवहार की विषयता को प्राप्त हुए उसे सोपाधिक आत्मा की उन उपासनाओं का जिनका कि पहले उल्लेख नहीं हुआ और जो कर्म से अविरुद्ध परम उत्तम अभ्युदय की साधनभूत एवं क्रम मुक्ति की प्राप्ति कराने वाली है अब वर्णन करना है इसलिए आगे का ग्रंथ है संपूर्ण उपासनाओं के अंग रूप से ओंकार दम दान और दया इनका विधान करना अभिष्ट है ओम पूर्णवध पूर्णविदम पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्ण्य पूर्ण महताज पूर्णमेवावशिष्य वह पर ब्रह्म पूर्ण है और वह ब्रह्म भी पूर्ण है कार्यात्मक यह कार्यात्मकपूर्ण कारणात्मकपूर्ण से ही उत्पन्न होता है इस पूर्ण का पूर्ण अविद्यात अन्यत्वाभास निकाल लेने पर पूर्ण ही बच रहता है पूर्णवद पूर्ण न कुतचि व्यावृतम व्यापीत निष्ठा चर्तरी द्रष्टव्या अद्ति पराध सर्वाण तत्पर ब्रह्मेत तत आकाशवद्यापी निरंतर निरुपाधिच तदेवेद सोपाधि नामूपस्थ व्यवहारापन्न पूर्ण स्वयंपेण व्याप्येव नोपाधि नोपधिपरी विशेषात्मना पूर्णवध पूर्णम जो कहीं से भी व्यावृत नहीं है यानी व्यापक है पूर्ण शब्द में जो निष्ठा निष्ठासज्ञकता प्रत्यय हुआ है उसे कर्ता अर्थ में समझना चाहिए अद यह पद परोक्ष अर्थ को बताने वाला सर्वनाम है इसका अर्थ है वह परब्रह्म वह संपूर्ण है यानी आकाश के समान व्यापक अंतर रहित और उपाधिशून्य है वही यह नाम रूप में स्थित व्यवहार दशा को प्राप्त रूप भी पूर्ण है अर्थात अपने परमात्म स्वरूप से व्यापक ही है उपाधि परिच्छिन्न सीमित विशेष रूप से व्यापक नहीं है तदिद विशेषापन्नम कार्यात्मक ब्रह्मपूर्णा कारणात्मन उदत्यत उदिच्यत उगछतीत यद्यपि कार्यात्मनोद तथापि यह स्वरूपम पूर्णत्व परमात्म भाव तहाति पूर्णमेवदृत्यते वह यह विशेष भाव को प्राप्त हुआ कार्यात्मक ब्रह्म पूर्ण से कारणात्मक ब्रह्म से उदच्यते उदृक् होता अर्थात उदय उदृत प्रकट होता है यद्यपि यह कार्य रूप से प्रकट होता है तो भी इसका स्वरूप भूत जो पूर्णत्व अर्थात परमात्म भाव है उसे नहीं छोड़ता अर्थात पूर्ण ही प्रकट होता है पूर्णस्य पूर्ण से कार्यात्मनों ब्रह्मण पूर्ण पूर्ण आदा गृहत विद्या अविद्यात भूतमात्रोपाधि संसर्ग जमयन्यवभासकृत पूर्ण एववानम्य प्रज्ञान घनक स्वभाव कवल ब्रह्मावशिष्य इस पूर्ण यानी कार्य रूप ब्रह्म का संपूर्ण पूर्णत्व आधार लेकर अर्थात उसे आत्म स्वरूप के साथ एक रस करके विद्या के द्वारा अविद्याकृत अविद्यात भूतमात्रोपाधि के संसर्ग से होने वाली भेद प्रतीत को मिटा देने पर पूर्ण ही अर्थात अंतर्बाशन्य प्रज्ञान घनईकर स्वरूप शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है यदुक्तम ब्रह्म व यदमग्र ब्रह्म वही इत्यादि आसीत अभवत् तदात्मन मेवाभे तस्माभव मंत्र ब्रम्हेत पूर्णम इदम पूर्णमित ब्रम्ह वाईदग्र आसीदीतिथ तथा च चुत्यंतर यदेह तदमुद्र यद्र इति अथद शब्दवाच्यम पूर्णम ब्रह्म तदेदम पूर्ण कार्यस्थ नामोपाधियुक्त अविद्योद्युक्त तस्मा परमास्वरूप प्रत्योभासम तद परम हैूर्ण ब्रह्म विदि अहमत पूर्ण ब्रह्मास्मी पूर्णमाधा तिरस्कृत पूर्णस्वूपता अविद्याता नामोपाधि संपर्कनामेतया ब्रह्म विद्या पूर्ण में कवलमि तथा चोक्त तस्मा अभवत् इति पहले जो यह कहा गया था ब्रह्म आरंभ में यह एक ब्रह्म ही था उसने अपने को जाना इसलिए वह सर्व हो गया वाइदमग्र आशीत तदात्मा नामे वावे तस्माभवत यही इस मंत्र का भी अर्थ है इसमें ब्रह्म इस पद का अर्थ है पूर्ण और इदम पूर्णम यह ब्रह्म वा इदमग्र आसीत इस वाक्य का अर्थ है ऐसा ऐसी ही एक दूसरी श्रुति भी है यदि वेह जो यहाँ है वही परलोक में है और जो परलोक में है वही यहाँ इस देहेन्द्र रूप उपाधि में है तदमूत्र यदमूत्र तदन्वय अतः अद शब्दवाच्य जो पूर्ण ब्रह्म है वही इदम पूर्णम अर्थात कार्यवर्ग में स्थित नाम रूपात्मक उपाधि से युक्त अविद्याजनित कार्य ब्रह्म है वह उसी परमार्थ स्वरूप पर से अन्य के समान प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में जब अपने को ही पूर्ण ब्रह्म जानकर मैं ही वह पूर्ण ब्रह्म हूँ इस प्रकार पूर्णत्व को लेकर इस ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्याकृत नाम रूपापाधि के संसर्ग से उत्पन्न हुई अपूर्ण रूपता का तिरस्कार कर दिया जाता है तो केवल पूर्ण ही रह जाता है यही बात तस्मा सर्वत इस वाक्य के द्वारा कही गई है यह सर्वोपनिषदर्थो ब्रह्म स ऐसो ऐसोन मंत्रे नानुद्यत उत्तर संबंधार्थम ब्रह्म विद्या साधनत्वन ही वक्ष्यमाणी साधनाकार दम दान दयाख्याति विधिषिता खिल प्रकरण संबंधा सर्वोपासनांग भूतानी च जो सारे उपनिषद का अर्थभूत ब्रह्म है उसी का आगे के ग्रंथ से संबंध प्रदर्शित करने के लिए इस मंत्र के द्वारा अनुवाद किया जाता है तथा जो खिल प्रकरण के संबंध से धारी उपासनाओं के अंगभूत हैं उन उनओंकार दम धान और दया संयक साधनों का भी यहां ब्रह्म विद्या के साधन रूप से विधान करना अभीष्ट है अत्रय के वर्णयते पूर्णा कारणात पूर्ण कार्य मुदित्यते उद्रिक कार्य वर्तमान कालेपि पूर्णमेव परुभूतरूपेण पुनः प्रलय काले पूर्ण से पूर्ण यात्में पूर्ण मेंवशिष्य कारणत्पत्तिस्थित प्रणयसुष् कालेशु कार्योर पूर्णत सा चैक पूर्णता कार्यकारेदेन व्यपिश्यवैतात्मक में ब्रह्म यहाँ वाले द्वैता, द्वैता द्वैतवादी विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य उत्पन्न होता है वह उत्पन्न हुआ कार्य वर्तमान समय में भी पूर्ण ही है अर्थात द्वैत रूप से परमार्थ वस्तुभूत ही है फिर प्रलय काल में पूर्ण कार्य की पूर्णता को लेकर उसका आत्मा में ही साधन करने पर कारण रूप पूर्ण ही रह जाता है इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों ही कालों में कार्य कारण की पूर्णता ही है यह एक पूर्णता ही कार्य कारण के भेद से कही जाती है इस प्रकार द्वैता द्वैत रूप एक ही ब्रह्म है यथा किल समुद्रो जल तरंग फेन द्यात्मका एवा यथा चल सत्यम तद दूध तुद्भवास् तरंग फेनबुद्भुदादय समुद्रात्म भूता एवा रोभाव विभावर्मिण पर सत्या एवा। एवं सर्विधम द्वैतम परमार्थ सत्यमेव जल तरंगादिस्थानीय समुद्र जल स्थानीय तु परम ब्रह्म जिस प्रकार समुद्र जल तरंग फेन बुद्धुद्ध आदि रूप ही है और उसमें जैसे जल सत्य है उसी प्रकार उससे होने वाले आविर्भाव तिरोभाव धर्मी तरंग फेन एवं बुद्बु आदि भी समुद्र रूप और परमार्थ सत्य ही है इस प्रकार यह जल तरंगादिस्थानीय सारा द्वैत सत्य ही है और परब्रह्म तो समुद्र के जलस्थानी ही है एवं सत्यत्वे, यदा वदित किल द्वैत सत्यंड्य पुनर्दैतमेवा विद्या मृगतृष्णिका वित नृत अद्वैतमेंव पर्षत तदा किल कर्मकांड विषयाभाप्रमाण तथा च विरोध एव स द्वैदक द्वैत वस्तु प्रतिपादकत्वात् प्रतिदक्रण कर्मकांडम अथ दैत विषयवात् तद्विरोधपरीजिहिर्षया श्रुद्व तुक्त कार्यकारण्यो सत्यम समुद्रवत पूर्ण मद इत्यादि नेति इस प्रकार द्वैत के सत्य होने पर ही कर्मकांड की प्राणिकता हो सकती है जब द्वैत केवल द्वैत सा तथा अविद्याकृत और मृग तृष्णा के समान मिथ्या है परमार्थता अद्वैत ही सत्य है ऐसा कहते हैं तब तो अपने विषय का अभाव हो जाने के कारण कर्मकांड अप्रामाणिक ही हो जाता है और ऐसा मानने पर परमार्थ अद्वैत वस्तु का प्रतिपादन करने वाली होने के कारण वेद की एक देशभूत उपनिषदें तो प्रमाणिक है किंतु असत द्वैत विषयक होने से कर्मकांड अप्रामाणिक है यह विरोध अनिवार्य होगा अतः उस विरोध का परिहार करने की इच्छा से ही पूर्ण मद इत्यादि मंत्र द्वारा श्रुति ने समुद्र के समान यह कार्य कारण की सत्यता बतलाई है तत्स विशिष्ट विषयापवाद विकल्प यो असंभवात् न ही सुविवक्षिता कल्पना कस्मात्था क्रिया विषय उस देशे प्राप्त क्रियते यथा अहिंसन सर्वभूतान् सर्वूतान इति हिंसा सर्वूत सर्गेना निवारिता तीर्थे विशिष्ट विषय ज्योतिषोमावस्तु विष ब्रह्मो सर्गेना प्रतिपाद्य पुनः तदेक सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में विशिष्ट के विषयभूत अपवाद और विकल्प संभव नहीं है आपकी यह कल्पना सुविवक्षित युक्ति युक्त नहीं है क्यों जिस प्रकार क्रिया के विषय में उत्सर्ग से सामान्यतः तो प्राप्त किया किसी क्रिया का किसी एक देश में विशेष वचन द्वारा अपवाद कर दिया जाता है जैसे तीर्थों अर्थात पुण्य कर्मों को छोड़कर अन्यत्र सभी प्राणियों की हिंसा न करता हुआ इस वाक्य में जिस सब प्राणियों की हिंसा का सामान्यतः निवारण किया है उसकी तीर्थ यानी विशिष्ट विषय ज्योतिषोमादि यज्ञों में अनुज्ञा दी जाती है वास्तव में श्रुति के द्वारा कहीं भी हिंसा का विधान नहीं प्राप्त होता है इसके द्वारा तो सर्वत्र अहिंसा का ही आदेश दिया गया है किंतु छंदोग्य उपनिषद में श्री शंकराचार्य ने अन्यत्र तीर्थेभ्य की व्याख्या इस प्रकार की है भिक्षा निमित्तमटनादीना नापी परपीड़ा सदी तथा आह अन्य तीर्थेभ्य तीर्थनाम शास्त्रानु विषय तथोन्यर्थ इसका भाव इस प्रकार है भिक्षा के लिए घूमने आदि से भी तो दूसरों की पीड़ा पहुँच सकती है इसके निवारण के लिए कहा अन्यत्र तीर्थेभ्य जो शास्त्रज्ञा का विषय है अर्थात जिसके लिए शास्त्र की आज्ञा है उस कर्म को करते हुए यदि किसी को अनायास कष्ट पहुँच जाए तो उसके लिए कोई दोष नहीं होता यदि ऐसी बात नहीं होती तो भिक्षाटन का दृष्टांत नहीं दिया जाता भिक्षाटन में किसी की हिंसा नहीं की जाती अनजान में पैर से दबकर किसी जीव को कष्ट पहुँचने की मात्र रहती है वैसा उस प्रकार वस्तु के विषय में यहाँ सामान्यतः अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन कर फिर उसके किसी एक देश में ब्रह्म का अपवाद बाध नहीं किया जा सकता क्योंकि अद्वैत होने के कारण ब्रह्म का कोई एक देश नहीं हो सकता तथा विकल्पानुपत्ते यथा अतिरात्रे षोडीन गृहति नातिरात्रे षोडशीन गृहणती ग्रहण ग्रहणों पुषाधीनवाद विकलो नीह तथा वस्तु विषय द्वैत व्याद्वैत इति विक संभवति अपुरषतंत्रम वस्तु विरोधाच द्वैता तस्मा सुवक्षिते कलना इसी प्रकार विकल्प न हो सकने के कारण भी ऐसा होना असंभव है जिस प्रकार अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण करे अतिरात्र याग में षोडशी का ग्रहण नहीं करे इस प्रकार ग्रहण और अग्रहण पुरुष के अधीन होने के कारण उनमें विकल्प हो सकता है उस प्रकार जहाँ वस्तु के विषय में वह द्वैत हो अथवा अद्वैत हो ऐसा विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि आत्मतत्व पुरुष के अधीन नहीं है इसके सिवा एक भी एक ही वस्तु का द्वैताधू रूप होना विरुद्ध भी है इसलिए यह कल्पना सुविक्खित नहीं है विकल्प इस प्रकार है क्वचित अतिरात्रे षोडशी नृहनाती क्वचित न गृहती अर्थात कहीं अतिरात्र में सोडसी का ग्रहण करे और कहीं न करे श्रुति न्याय श्रुति न्याय विरोधाच्चव घनवत प्रज्ञानैक रसघनम निरंतरम पर ब्रह्मा भेद मन्वन् पूर्वापरब्रह्माभ्यरभेद विवर्जिम सभाष्याभ्यरम नेतिथूल मणव्रस्वरमृत मद्या निश्चिताशय विपरसाशंकता सर्वा हा, समुद्रे प्रक्षिप्ता स्यूरकिचिक श्रुति और युक्ति से विरुद्ध होने के कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं है सैंधव घन के समान रसघन स्वरूप निरवकाश तथा पूर्व पूर्व पूर्वा पुरुव, पर और भेद से रहित है सब सबाभ्यंतर अज है नेति नेति अस्थूल अनु अह्रस्व अजर अभय और अमृत है इत्यादि श्रुतियाँ जो निश्चितार्थ और संशय विपर्य एवं शंका से रहित है सारी ही समुद्र में डाल देनी होगी क्योंकि रहकर भी वे कुछ कर नहीं सकती तथा न्यायिरोधो भी सवयवस्नेकात्मक क्रियावतों नित्वानुपत्ते नित्व चात्म स्मृत्यादि दर्शनाते तद्विरोधच प्राप्त नित्यत्वे कल्पना भवत्कल्पनार्थक्य स्फुटमे चास्म पक्षे नर्थक्यम अकृताभ्यागम कृत विप्रणा स्रसंगात इसी प्रकार युक्ति से भी विरोध आता है क्योंकि सवयव अनेकात्मक और क्रियावान पदार्थ का नित्य होना संभव नहीं है और स्मृति आदि देखने से आत्मा के नित्यत्व का अनुमान होता है उसका अनित्व मानने पर उस युक्ति सिद्ध नित्यत्व से विरोध प्राप्त होता है और यदि आत्मा का अनितत्व स्वीकार भी किया जाए तो भी आपकी कल्पना व्यर्थ ही ठहरती है इस पक्ष में कर्म कांड की व्यर्थता स्पष्ट ही है क्योंकि आत्मा को अनित्य मानने पर बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश होने का प्रसंग उपस्थित होगा नानो ब्रह्मणों द्वैता द्वैतात्मकत्वे समुद्रादि दृष्टानता विद्यंते कथम उच्यत द्वैताव इति पूर्वपक्ष किंतु ब्रह्म के द्वैता द्वैताद्वैत होने से समुद्रादी दृष्टांत विद्यमान है फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि एक का द्वैता रूपों होना विरुद्ध है न्य विषय निरवयवस्तुव द्वैता न कार्य विषय सवयव तस्मात्ति स्मृति न्याय विरोधाद अनुपन कल्पना अश् कल्पनाया वरुणपनिषद परित्याग एवं सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम जो विरोध दिखलाते हैं उसका विषय दूसरा है हमने नित्य और निरवयव वस्तु के विषय में द्वैत का विरोध बतलाया है सवयव कार्य के विषय में नहीं अतःश्रुति स्मृति और युक्ति से विरोध होने के कारण यह कल्पना अनुचित है इस कल्पना की अपेक्षा तो उपनिषद का परित्याग कर देना ही अच्छा है